देवी भागवत सातवां स्कंद देवी का अपना विराट रूप दिखाना हिमालय ने कहा देवैसी तुम अपने इस सर्वाभिमानी विराट रूप का जैसा वर्णन करती हो वैसे ही रूप को मैं देखना चाहता हूँ मुझ पर कृपा हो तो दिखा दो व्यास जी कहते हैं राजन हिमालय की यह बात सुनकर संपूर्ण देवताओं का हृदय आनंद से भर गया देव उनके वचन का आदर करते हुए बोले हम सब भी यही चाहते हैं तब देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली भगवती शिवा ने अपना रूप सबके सामने प्रकट किया फिर तो महादेवी के सर्वोत्तम विराट रूप का देवता दर्शन करने लगे देखा आकाश देवी का मस्तक था चंद्रमा और सूर्य नेत्र थे दिशाएं कान के रूप में परिणित थी वेद वाणी और वायु प्राण थे विश्व हृदय था पृथ्वी जांग थी पाताल नाभी ज्योतिष चक्र छाती महरलोक ग्रीवा और जनलोक मुख था सत्यलोक से नीचे रहने वाला तपोलोक तपोलोकोत्र था बाह थे शब्द श्रोत्र था विद्वान पुरुषों का कथन है कि अश्वनी कुमार विराट रूपनी भगवती की नाचिका थे गंध घ्राण इंद्र थी अग्नि में मुख था दिन और रात दोनों पलके थी ब्रह्मा फौह के स्थान में थे जल तालू था रस जिह बना था दाढ़ थे, उन महेश्वरी के दांत थे, थे, माया थी, थी, सृष्टि कटाक्ष लज्जा ओठ थी, उस विराट महेश्वरी का निचला ओठ लोभ था, अधर्म मार्ग पीठ कहलाता था जो जगत में सृष्टा कहलाते हैं देव प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप में लिंग थे समुद्र पेट था पर्वत हड्डी थे उन महेश्वरी की नाड़ियाँ नदी थी वृक्षों को रोम का रूप प्राप्त था समुचित रूप से व्याप्त कुमार यवन और बुढ़ापा ये भगवती महेश्वरी के आयु थे मेघ सिर के बाल थे प्रातः और सायं दोनों संध्याएं दो वस्त्र थी राजन उस समय भगवती जगदम्बा का मन चंद्रमा था हरि विवेक शक्ति और रुद्र अंतकरण थे अश्व जाति से संबंध रखने वाले जितने प्राणी हैं वे सभी महेश्वरी के कटी भाग थे अतल से लेकर पाताल तक जितने महान लोक हैं वे जगदम्बा के कमर से नीचे के भाग थे भगवती जगदम्बा के ऐसे विराट रूप के उन श्रेष्ठ देवताओं ने दर्शन किए उनके शरीर से हजारों प्रकार की ज्वालाएं निकल रही थी जेब से बार बार ओठ चाटते रहना उनका स्वाभाविक गुण था कट कटाकर शब्द करना और आँखों द्वारा आग बरसाना मानो कभी बंद नहीं होता था भारती भांति के आयुध उनके हाथों में शोभा पा रहे थे उनका अत्यंत शूर विवेश था हजार मस्तक हजार नेत्र और हजार चरणों से वह विराट विग्रह संपन्न था करोड़ों बिजलियों और सूर्यों के समान उससे प्रतिभा फैल रही थी अत्यंत भयंकर रूप था अत्यंत क्रूर आकृति थी देखते ही हृदय और नेत्र आतंकित हो जाते थे उस रूप को देखकर संपूर्ण देवता हाहाकार मचाने लगे उनके हृदय कांप उठे उन्हें घोर मूर्छा आ गई, स्मरण भी न रहा कि यह भगवती जगदम्बा है उस समय उन महा भूमि के महाविभू के चारों ओर जो वेद विराजमान थे उन्होंने मूर्छित देवताओं को चेतना प्रदान की जब देवता चेत में आ गए तब उन्होंने धैर्य धारण करके श्रेष्ठ स्तुति को याद किया और असुरे आसू अशू से आंसू से भरी हुई गद्गद वाणी में स्तुति करने के लिए प्रस्तुत हो गए उस समय उनके नेत्रों में जल भरा था और कंठ रुका जाता था